दो सौ क्षेत्र के बाद एक सौ क्षेत्र तीन विविध तक तीन मुहाई गट तपदे विधाता गुर प्रसन्न मैता करिदीन तीपद करी दस सीसा ओल्यु वचन सुनु जगदीषा के मर ही न मारे पानर मनुज जात दुवे बारे हे ओ मस्ति तुम तकीना। तुम बरत पीना में तमाम मिलते ही बरबीना करने करने भी लोक मन रघु कुंभकर्णिप गयी विलोकमन विस्मय भयऊ जौ यित करबारू हो ये सगौ संसारु रि संसारू तो सारद शारद फेरी मिरी मांग से नींद मास केरी गए दिपी सन पास पुने कौ पोत्र भर मांगू भगवंत पद कमल मलयुराग कल देख रहे थे कि रावण कुमकरण भीषण इनका जन्म हुआ और भान के वंश के जो और भी लोग थे वो भी सब उसके यहाँ उसी प्रकार से पहले की तरह से पुत्र पौत्र इत्यादि करके आए पिछले जन्म में उसके जिस प्रकार से नौकर चाकर सब थे सेवक थे वो भी उसी प्रकार से इस जीवन में भी उसको सेवक रूप में पुनः प्राप्त हुए और जैसे पहले उसकी प्रवृत्ति थी मैंने संस्कार ये वासना किसी प्रकार की थी कि मेरा बहुत जीवन बहुत काल तक जीवन चले मेरा बहुत बड़ा राज्य हो मुझे बहुत सांसारिक सुख भौतिक सुख बहुत प्राप्त हो बस वही वासनाएं यहाँ पर चलिए ब्राह्मण के जीवन में भी गुरु जन्म के जिस जिस प्रकार के प्रताप के संस्कार थे वैसे ही के वैसे यहाँ आ गए अब इसमें प्रताप भवान का जीवन फिर भी कुछ ठीक था लेकिन उसके जो संस्कार जो थे वो नेगेटिव टाइप के थे मैंने उसमें आध्यात्मिक रुचि थी नहीं न कोई अपने मानसिक सुधार की बुद्धि की आध्यात्मिक की कोई उसके मन में विचार थे न भगवान की भक्ति थी न ज्ञान था उसके अपने भौतिक प्रवृत्तियों के कारण से अगला जीवन जब उसे प्राप्त हुआ तो उससे भी अधम गति ये है कि जो गति विपरीत मार्ग पर चलने वाला है जैसे अधर्म के मार्ग पर चलने वाला है तो फिर और नीचे पतन की तरफ उसका रास्ता चलता जाएगा धर्म की तरफ मार्ग पर चलने वाला है और वो फिर धर्म के जो सिद्धांत है मान्यताएं है उसके अनुसार बढ़ता है तो फिर आगे बढ़ता जाता है यहाँ से रेखाएं बदल जाती निरा भौतिकवादी व्यक्ति होगा अधर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाएगा फिर उसके आगे चल करके वो और भी क्रूर स्वभाव ऐसे ही वो पिछले जन्म में जितना क्रूर नहीं था अन्य लोगों को उतना कष्ट नहीं देता था लेकिन इस जीवन में आकर के उसमें और भी अधिक वो विकार विकसित हो गए जैसे किसी व्यक्ति में सदगुण बढ़ते हैं अनुकूल स्थिति प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करके सन्मार्ग पर चलता है वो विकास होते हैं ऐसी दुर्गुण व्यक्ति में बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं ऐसी इसमें दुर्गुण पहले उतरे नहीं भी थे वो अभी में के बढ़ते चले जा रहे हैं रावण के जन्म में ये पुनर्जन्म का सिद्धांत भी देखो और उसके साथ साथ कर्म सिद्धांत भी राम में धर्म की शिक्षा तो प्रधान रूप में चाहिए कर्म का सिद्धांत तो खूब विस्तार सहित अनेक उदाहरणों के साथ बताया गया है और फिर उसके परमात्मा की बातें भी हैं बीच बीच में वैराग्य की बात भी है परमात्मा की भक्त की बात भी है उसमें परमात्मा के ज्ञान की ये सब बातें उससे हैं यहाँ पर जो ये रावण के समन्वय में दिखाते हैं कि जो जिनकी विपरीत बुद्धि है वे लोग किस प्रकार से धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर अब जब रावण हुआ तो तीन विविध भाई तो तपस्या तीनों ने की तीनों भाइयों ने ही जब कुछ बड़े हुए तब इन्होंने तपस्या की और परम उग्र नहीं वर्ण सुजायी इन्होंने बहुत उग्र तपस्या की जिसका की वर्णन नहीं हो सकता अब तुलसीदास तो की कुछ बातें बीच बीच की छोड़ देते हैं उनका विस्तार नहीं करते नहीं तो वो कहते हैं कि अगर हम सब कहने लगे तो ये क्या इतनी बड़ी ऐसी पुस्तक हो गई फिर बहुत बड़ी हो जाए और लोग जो है डरने लगे फिर जैसे महाभारत से डरते हैं ऐसे <coughs> लोग अरे तो सार कौन पढ़े इसलिए <coughs> थोड़ा सा उन्होंने संक्षेप ही रखा एक बार कहते हैं कि वो रावण की <coughs> माँ थी रावण था बचपन में ही उस समय वो जो रावण का भाई था यरा कुबेर वो कुबेर एक बार अपने पिता के पास जा रहा था और उसको जाकर के पिता को प्रणाम करने गया था उस समय ये साथ में तो रहता नहीं था तब उस समय उसने इन्होंने एक बार देखा तो मां ने उसके कहा रावण से कि देखो ये भी तो तुम्हारा भाई है ये कितना तेजस्वी है कितना प्रकाशवान लोग इसका कितना शक्तिशाली है जिसको कैसा निर्भय है ऐसे उसकी प्रशंसा की तब तो उसको जब रावण ने कहा कि इस प्रकार इसको ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई तो कहा तपस्या से सब संभव है तो मान उसको तपस्या करने के लिए कहा तब तो रावण ने और सब ने फिर तप करना प्रारंभ किया और उन्होंने सोचा हम भी कुबेर से भी ज्यादा तेजस्वी बन जाए हम भी उसी प्रकार से पूजनीय या माननीय समाज में बन जाए इस प्रकार से प्राप्त करने के लिए उसने विचार किया और फिर तपस्या करने के लिए यह तैयार होना तो ऐसे मालूम होता तपस्या करने में कहीं जा करके बैठ करके कहीं कोई ध्यान यान कर रहा है या कोई अकेले में रह रहा है कोई तपस्या ऐसे मालूम होती है लेकिन सबका तात्पर्य जो है वो है शक्ति का संचय करना है तो संयम करके शक्ति का संचय ही करने लगे शक्तिशाली बनने लगे तपस्या अनेक प्रकार की है एक भौतिक समृद्धि के लिए तपस्या एक प्रकार की है जैसे कोई पहलवान हो और दूसरे लोगों से जीतना चाहे वो सोचे कि आसपास के जितने पहलवान हैं उन सबको हम जीत लें तो आप जानते कैसे जीत पाएगा तपस्या करनी पड़ेगी अब उसकी तपस्या का रूप क्या होगा कि वो रोज अखाड़े में जाए रोज बैठा करे हालांकि उसे मेहनत पड़ती है और दर्द करने लगता है शरीर उसको सबको सहन करे और फिर वो शरीर को पुष्ट करने के लिए उसी प्रकार का भोजन करे गरिष्ठ भोजन और फिर खूब मांस भलावे, खूब रक्त बढ़ावे तो ये सब उसकी तपस्या है और कोई आश्चर्यन तपस्या नहीं ये उसकी तपस्या है होते होते जब उसका शरीर खूब तगड़ा हो जाएगा तब तो दूसरे जितने पहलवान हैं उनसे कुश्ती लेने लगेगा छोटे मोटे पहलवानों को पहले हरा देगा फिर और तपस्या करेगा और बड़े पहलवान होंगे उनको भी हरा देगा फिर और तपस्या करेगा और बड़े पहलवान उनको भी हरा देगा तो जितनी तपस्या कर ले जाए उतनी ज्यादा हो जाए आजकल आप देखें एथलेटिक्स होते हैं जो ये जिनका की स्पोर्ट्स में नाम आता रहता है तो इन्होंने जो इतनी स्थिति प्राप्त की तो कैसे होती है ये सब तपस्या करनी पड़ती है इनको तब ऐसी होती है <खाँगा> भारतवर्ष के जिम्नास्टिक में बहुत हार जाते हैं जापान के जीत जाते हैं चीन के जीत जाते हैं कोरिया की जीत जाते हैं क्या बात है हा? वो तपस्या ज्यादा कर ले <खाँगा> वो तपस्या करते हैं शक्तशाली हो जाते हैं दूसरे को हैं ऐसे ही <खाँगा> स्कूलों के कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी तपस्या करते हैं जो नहीं तपस्या करते हैं वो फेल हो जाते हैं जो तपस्या करते हैं वो कहीं तृतीस श्रेणी में कहीं द्वितीय तो श्रेणी में पास हो जाते हैं ज्यादा तपस्या करते हैं तो प्रथम श्रेणी में भी आ जाते हैं और प्रथम श्रेणी पे आ जाने के बाद में और तपस्या करते हैं तो वो सोचते हैं कि जो है हमारा फर्स्ट तो क्लास फर्स्ट चाहिए सबसे प्रथम स्थान प्रथम में भी प्रथम स्थान होना चाहिए तो सब तपस्या करने लगे जो ज्यादा तपस्या कर ले जाएगा तो प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लेगा तो बिना तपस्या के सब दुनिया में कुछ होता नहीं तपस्या के रूप समझे तो बताओ संसार में कहीं कोई उपलब्धि किसी को हो रही है तो बिना तपस्या के हो रही है इसी प्रकार से आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी अगर किसी ऊंचाई पर कोई चढ़ना चाहे आध्यात्मिक विकास करना चाहे तो उसे तपस्या करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी अब उसके लिए तपस्या के जो विधान बताए गए इंद्रिय संयम मनोनिग्रह इस प्रकार के जो साधन बताए गए जब तक वो नहीं करेगा तब तक नाश उसका विकास हो जाता है वो कहेगा हम हम जो हमारी आदतें हैं तो बिल्कुल है। वो बिल्कुल ठीक हैं और जैसा हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है और वो जो जैसी तपस्या बताई जा रही है करने को तैयार है ही नहीं है अगर कहें बाणी पर संयम रखो ये तपस्या है हम बाणी पर तो संयम रहे और कुछ बता तो भले करने तो आप क्या होगा भाई नहीं कर सकते हो तपस्या तो जैसे है तैसे बने रहो आगे बढ़ना है विकास करना है तो तपस्या करो संयम तपस्या है मुख्य रूप से ये सभी लोग अपने अपने ढंग से संयम करते हैं पहलवानों को भी संयम करना पड़ता है छात्रों को भी संयम करना पड़ता है अध्यात्म के मार्ग में भी संयम करना पड़ता है तो आप जो तपस्या जो है उसके तात्पर्य को संजय क्या है किस प्रकार से व्यक्ति को जो अपनी बिखरती हुई शक्तियां हैं वृत में इधर नष्ट हो रही है उन शक्तियों का संग्रह करना सीखे और फिर किसी विशेष लक्ष्य की तरफ उन शक्तियों को लगाने का प्रयास भी करे और निश्चय करे कि हम धीरे धी धीरे तपस्या के द्वारा विकासवान बने शरीर से चाहे विकास हो चाहे बुद्धि का विकास हो चाहे आध्यात्मिक विकास हो वह अपने इस प्रकार के किसी विकास के लिए जब प्रयास करेगा तब उसकी तपस्या होगी जो लोग भौतिक समर्थ चाहते हैं जिसे धन बहुत चाहते हैं तो धन चाहने वाले व्यक्ति भी तपस्या करते हैं बहुत परिश्रम करेंगे सवेरे उठेंगे दौड़ेंगे प्लान बनाएंगे कैसे कहाँ क्या करना है कहाँ कहाँ जाना है क्या क्या करना है ऐसे सब करेंगे और फिर दौड़ेंगे भागेंगे स्ट्रगल करेंगे ये सब उनकी तपस्या है जब करेंगे तो उनको वो भी प्राप्त हो जाएगा जो जिस लक्ष्य को लेकर के तपस्या करता है उसको वही प्राप्त होता है और उसी प्रकार की तपस्या होती है उसकी उसी प्रकार तो तुछी तुछी। वही सब उसकी पूजा है वही उसकी तपस्या है उसी में लग करके वो सब करता है तब तो उसे सफलता मिलती है रावण के सामने आदर्श क्या था किसकी करे उसने कुबेर को देखा कि जैसे कि वो शक्तिशाली है जैसा वो तेजस्वी है जैसे वो राज्य -राज का पद उसे प्राप्त हो गया है जैसे कि वो दिगालों का भी राजा हो गया है तो इसको लगा रावण को तो, ये तो हम हमको भी होना चाहिए बस। वो फिर तपस्या करने लगा और ये जो कुबेर थे इनको भी तपस्या में इनको भी पराजित करें इनसे भी शक्तिशाली बन जाए ये उसका लक्ष्य था लक्ष्य उसका भौतिक था उसके पीछे कोई आध्यात्मिक भावना उसकी नहीं थी इस प्रकार तो वो विचार से वो तपस्या करने लगा तो उसकी तपस्या का वैसे ही फल हुआ अब उसके लिए जब कहते हैं यह है कि देव निकट तपदेय विधाता तो ये तो भाई पौराणिक भाषा है कि ब्रह्मा आए उनके सामने और उनसे कहा कि भाई प्रदान मांगो ये तात्पर्य ये है कि अपनी तपस्या का जो जोष्ठात्र देवता है जो कि संस्कार जो तप किया तो उसी प्रकार की वासनाएं बने संस्कार बने तो संस्कार का जो देवता है कहा भीतर, उसने पूछा तो रावण ने फिर अपनी तपस्या के साथ साथ उसी प्रकार की भावना जैसी रखी थी उसकी रही तो मांगोबर प्रसन्न मैं ताता उन्होंने कहा की तुम वरदान बर्द, मांगो तुम क्या चाहते हो तो इसके माने जो उसने अपनी शक्ति का संचय किया उसके लिए फिर सामने बात यह आई कि ये शक्ति का उपयोग कहाँ हो क्या उपलब्धि हो तो जहां उपलब्धि होनी थी तो उसका लक्ष्य जो था उसने बता दिया कि कर बोले हुए वचन सुनोमीशा तो ब्रह्मा जी के वो पैरों में पढ़ करके हाथ जोड़ करके बड़ी विम्रता से उसने प्रार्थना की हे भगवान सुनिये हम काबू के मरे न मारे हम किसी के मारे न मरे वरदान चाहते अब इस ये चौबाई को प्रताप भानु ने जो वरदान कपटवन से मांगा था उस दोहे में जो कहा था मिला लीजिए दोनों प्रताप भान ने क्या वरदान मांगा था और इसमें रावण क्या वरदान मांग रहा है इन दोनों को मिला ही भाव, वही जो पिछले जन्म में चाहता था वही यहां चाह रहा मांग रहा है ये देखो जन्म जन्मांतर में वासनाएं व्यक्ति की कैसे चलती हैं और कैसे काम करती है शास्त्र ऐसे उदाहरण के द्वारा दिखा देता है अब इसी से स्वयं समझ लो नियम क्या है पुनर्जन्म का नियम क्या है? एक शरीर छोड़कर के जाएगा दूसरे शरीर में क्या होगा कैसी स्थिति से प्राप्त होगी क्या परिणाम होगा ये सभी शास्त्र तो दिखाता है देखो ये इस प्रकार की गतियां होती है हम काहो के मरे हिंद मारे हम कोई हिंदू को मारेगा ऐसा लगता है कि इसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम किसी की मारे न हैं इस प्रकार का वरदान नहीं दिया जाता तुम ये समझ लो कि तुम्हें जो हो, जो हो हो समस्या वो बताओ उसका तुम्हें वरदान दे दिया जाए एकदम से शरीर हमेशा बना रहे इस प्रकार का वरदान नहीं दिया जा सकता तब तो उसने रावण ने कहा अच्छा ऐसा है तो क्या दिया बानर मनुष्य तो बारे, बानर और मनुष्य नरबानर जो है ये है इन दोनों को छोड़कर के कोई और हमको नहीं जीत सके नरबानर के तात्पर्य हो गया उसने ये देखा कि हम तो जो पश्व जात बानर है उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे शक्तिशाली हो जाए और जितने मनुष्य हैं उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए ये तो हमको पराजित कर ही ना सके कर ही नहीं सकेंगे अपने आप ही नहीं कर सकेंगे इनके लिए वरदान मांगने की क्या जरूरत जब हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि देवताओं के ऊपर भी विजय करने वो भी हमें न मार पाए तो फिर हमें ये बानर क्या मारेंगे मनुष्य क्या मारेंगे उनसे हमें क्या भय तो उनकी बात उसने छोड़ दी इतना एक्सेप्शन उसने ब्रह्मा जी के कहने से कर लिया और बस फिर उसने समझ लिया कि अब तो हम अमर हैं अब हमें कोई मार नहीं सकता तो ये मस्त तुम बढ़ तपकी हाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बहुत तपस्या की है ऐसा ही होगा एवं एवं एवं अस्तु ऐसा ही होगा मैं ब्रह्मा मिलते ही अब ये शंकर की कथा सुना रहे हैं क्योंकि पार्वती जी को मैं के माने हैं शंकर जी शंकर जी कहते हैं कि वो समय ब्रह्मा जी के साथ मैं भी था तो ब्रह्मा जी ने और हमने मिल करके उसको दोनों को बरदान दे दिया ऐसा ही होगा भु कुंभपर्णय गए हु उसके बाद जो हुए ब्रह्मा जी और शंकर जी ये दोनों कुंभकर्ण के पास गए वो भी तपस्या कर रहे थे उससे भी इसी प्रकार से कहा कहा कि तुम प्रदान मांगो लेकिन जब उनको ये देखा कुंभकर्ण को कि कुंभकर्ण तो तपस्या करते करते इसका शरीर पर्वताकार हो गया और इतना इसका विशाल शरीर हो गया है और इतना ज्यादा इसका पेट बड़ा हो गया है और इतना ज्यादा ये खाता है कि इसकी क्या दशा होगी कि जो ये खलनित कर आहारु हुई है सब उजार संसारु उन्होंने देखा कि अगर रोज जितना ये खाता है इतना रोज खाता रहे तो साल छह महीने तो सारी दुनिया खा जाए कुछ बचा के ना सब प्राणी खा जाए और मांस खाने वाला पशुओं को खाने वाला उनको सबको खा जाता जब देखा कि इतना विशाल शरीर हो गया इतना हो गया है तो अब उन्होंने युक्ति सोची कि भाई अब ये ऐसा वरदान न मांगे कही कहने लगे कि जितना हम खाते हैं उसका चौबना खाएं तो इसके पड़ जाए इसलिए उसकी बुद्धि को फेरे तो बुद्धि के फेरने क्या हुआ शारद प्रेरित फेरी इन्होंने देवियों में से देवताओं के उसमें से सरस्वती देवी भी है उनसे कहा कि इसकी बुद्धि में बैठ करके उसको बुद्धि को फिर अब आप जानते हो सरस्वती नाम की कोई स्त्री थोड़ा सरस्वती जो है, जो जो का का है तो उसी ने जो है बुद्धि में बैठ करके उससे उसके प्रेरणा दी और शारद प्रेरित फेरी उसकी बुद्धि फिर मैंने जिधर वो तपस्या करता हुआ अपने शरीर को विशाल काय बनाता चला जा रहा था संभावना यह थी कि अपने शरीर को ही उस प्रकार से और विशाल हो जाए और अधिक खाए और अधिक शक्तिशाली हो जाए तो उधर की तरफ से ध्यान हटाया और मांगे नींद खटकेरी, उसने ये प्रदान मांग कि आप हमको वरदान दो तो खूब सोएं हम छह महीने तक सोते अब छह महीने तक सोते रहने का वरदान मान दिया, तो दिया। सरस्वती की प्रेरणा के कारण एक ये भी है कि जो लोग पहलवान लोगों को अगर देखो उनको निकट से तो वो सवेरे से जाएंगे अखाड़े में खूब कुश्ती उश्ती लड़ेंगे गन्न बैठक लगाएंगे लौट करके आएंगे फिर खूब खाएंगे और खाना खाने के बाद दिन भर क्या करेंगे तो पूछ लो किसी पहलवान से क्या करते रहते हैं सूस होते ही रहेंगे <laughs> बाकी इतना ज्यादा परिश्रम करेंगे शरीर से कि नींद उसे बड़ी प्रिय लगेगी खूब अच्छी नींद आएगी और बड़ा नींद में आनंद आएगा जो इतना परिश्रम करेगा उसको नींद खूब अच्छी आएगी और नींद खूब शुँ देगी तो उसने कहा हमको नींद खूब छः महीने की तक आवे हम बिचौली नींद उसको मांगी उसने समझाने बहुत बड़ी बात मांग दी लोग बात सोते होंगे तो रात में आठ घंटे सोएंगे दस घंटे सोनेंगे दिन में हम छ महीने तक सोएंगे खूब आनंद छह महीने तक सोने का आनंद हमको मिलेगा ऐसे समझ करके उसने बुद्धि में यही सरस्वती ने कर दिया नहीं मांगी अब ये सब बातें बता करके शास्त्र ये बताता है कि देखो शरीर को इस प्रकार से तुम शक्तिशाली बनाते रहो शरीर को अमर बनाते रहो या खूब खाते रहो कुंभकर्ण की तरह से खूब सोते रहो तो ये कैसा जीवन है इसी का नाम आश्री जीवन है ये जीवन के जो है ये है निकष्ट मूल्य है अधोगति के लक्षण है व्यक्ति के विनाश के लक्षण है ये कुछ अच्छा नहीं है इनकी निंदा ही की जा रही है ये सब इस प्रकार का वर्णन भी इस प्रकार का करते हैं जैसे अब तुलसीदास तो जी जब ब्राह्मण का वर्णन करते हैं कुंभकर्ण का वर्णन करते हैं तो शब्दावली इस प्रकार की है कि मानो इनका उपहास करते हैं जीवन प्रकार नींद मांग ले कोई अपना बना ले क्या बात है मांग नींद माँस कटकेरी और फिर उसके बाद अब देखो तुलना करो अब भाषा बदल जाती है जब विभीषण के पास जाते हैं ये सब तो गए विभीषण पास बुने कहो पुत्र जब ये विभीषण के पास गए तब बोले कि पुत्र तुम भी वरदान मांग लो तो ये पुत्र शब्द यहां कैसे आ गया विभीषण के सामने जलते ब्रह्मा विष्णु ने कहीं उन्होंने ब्रह्मा जी ने या शंकर जी ने रावण से नहीं कहा कि पुत्र तुम बर मांग लो कुंभगर्ण से ये नहीं कहा कि पुत्र तुम भी वर मांग लो विभीषण के पास जाते हैं तब कहते हैं कि पुत्र तुम भी बर मांग लो तो ये शब्दावली से ही सूचना मिलती है तुलसीदास जी रावण कुंभकर्ण के पक्ष में नहीं है। और वह श्रोताओं को ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा न समझना कि ने बहुत अच्छा काम किया और जैसे तपस्या की और उसने वरदान मांग लिया कि हम इस प्रकार किसी के मारे न मरे तो अच्छा काम किया और तुम्हारा भी विचार यही बनने लगे कि तुम भी इसी प्रकार के किसी के मारे न मरे ऐसा तुम पूछने कोई कोई सुनने वाले पूछने लगेंगे कि रावण ने वो कौन सा तपस्या की जैसे कि काहू के मरे न मारे ऐसी कौन सा तपस्या हमें भी बता दो तो हम भी किसी के मारे न मरे तो शास्त्र कहता है कि नहीं इस प्रकार के विचार मत करो। खूब सोम इस प्रकार का सोने का कोई इच्छा करता हो तो बहुत सोना अच्छा नहीं है। ये जीवन का नाश करने वाला समय इसका अपव्य होगा समय का नष्ट होगा जीवन नष्ट होगा कोई उसका उपयोग नहीं होगा इस प्रकार तब कहते हैं कि आ गये भीषण पाठ कु कहो पुत्र वर मैसे कहा पुत्र तुम भी वरदान मांग लो तब उसने कहा का प्रेम मांगे हो भगवंत पद उसने क्या मांगा भगवंत पद कमल अमल अनुराग भगवान के चरणों में प्रेम मांगा अनुराग पद कमल अमल अनुराग मांगा उसने निर्मल प्रेम भगवान में ऐसा प्रेम हो भगवान में प्रेम दो प्रकार का एक अमल और दूसरा समल भगवान में प्रेम हो सकता है लेकिन समल कब जब कोई भगवान से कोई सांसारिक वस्तु में मांगता है भोग मांगता है इंद्री भोग चाहता है भगवान से भौतिक समृद्धि भगवान से मांगता है तो वहाँ उसका जो है लंबी आयु भगवान से मांगने लगे तो इसके माने उसके प्रेम में कलुषता आ गई लेकिन जब ये मांगे की हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए केवल एक परमात्मा ही चाहिए उसी की कृपा चाहिए उसी का प्रेम चाहिए तो फिर वो भगवान का प्रेम अमल प्रेम हो गया एक निष्काम भक्ति एक सकाम भक्ति तो निष्काम भक्ति जो वो भगवान का निर्मल प्रेम है तो वो फिर भी भीषण ने वही प्रदान डाला भगवान से <laughs> आगे देखिए तीन ही दे पर ब्रह्म सिद्ध आह आए तनु मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारियलमा स्वई मय दीन रावण ही आनी हुई है जातु धान पति जानी हरिषित भय नारी भलिपायी पुन दो बंधु बिहायश जायी एक सिंधु मझारी निर्मित दुर्गमय दि भारी भारी स्वयमय तानव बहुर समारा चित मण भवनपराा भोगावत जश हिकुलसा अमरवत जश शक्र निवास दिनके यदी पंका जगदीख्यात नानते ही लंका खाई सिंधु गभीर यति चारि रुदिश फिरी आव कनक कोट मणि खचित दृढ़ वर्णिन जाय बनाव हरिप्रेत जिह कलुई पति होई सूर प्रताप समेत अतुल समेत बस सोई। राम चंद्र की जय तिन्ह दे पर ब्रह्म सिद्ध आए ब्रह्मा जी उनको वरदान दे करके चले गए तीनों को वरदान प्राप्त हो गया जैसा जैसा जिसने की इच्छा थी वैसे वैसा एवं सबसे बोल दिया कि ऐसे ही होगा विभीषण से भी कह दिया यो मस्तु तुमको भी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी ऐसे कह के चले गए हर्षते अपने ग्रह आए अब ये तीनों ने जो तपस्या कर रहे थे वहां से प्रसन्न होकर के उनकी तपस्या पूरी हो गई वो वरदान प्राप्त हो गया है ऐसा समझ करके वे लोग अपने अपने घर गए और इसके बाद घर पे क्या होता है अब देखो भौतिक विस्तार बताते हैं अब चूंकि उनका जितनी कामना थी वही भौतिक समृद्धि की थी तो उसी तरह उनका सब प्रयास जो शक्ति प्राप्त हुई थी वरदान प्राप्त हुआ था बस उसी के अनुसार आगे विस्तार होता चला जाता है और उसी प्रकार से होता भी जाता है कुछ तो ये करते जाते हैं और कुछ होता भी जाता है कैसे होता जाता है की मैं तनुजा मंदोदरी नामा मैं नाम का एक निशाचर था उसकी तनजा उसकी पुत्री थी मंदोदरी उसका नाम परम सुंदरी नारीर स्त्री थी वो उसका क्या हुआ सोई मय दीन राम आनी उसने अपनी पुत्री को ला करके रावण को दिया उसे विवाह कर दिया अब देखो अब जब रामण इतना शक्तिशाली हो गया इतना वरदान मांगा तो उसके कारण से रावण जो वो शरीर से प्रकाश से तेजोमय शक्ति से बढ़कर के हो गया तो लोग बात लोगने लगे कि भाई अब इसका विवाह कर दिया जाए ये तो देखो इतना परिपुष्ट ऐसा श्रेष्ठ हो गया और बहुत शक्तिशाली है अब उसकी शक्ति भी लोगों को पता लगने लगी कि अब ये तो जीवन में जो भी कार्य करेगा तो इसको बड़ी सफलता प्राप्त होगी और बड़ा राज्य की स्थापना करेगा धन सम्पत्ति बहुत अर्जित करेगा ये लक्षण दिखाई देने लगे तब तो उसके पास आता कौन है मै जानो और उसकी अपनी पुत्री को ला करके उसको उसका विवाह करता है और देखो कैसी व्यवस्था कैसी बनती वैसी प्रकार के आता है कोई भगवान का भक्त नहीं आता और कोई जो ऐसे आवे जो आकर के इस राम के साथ विवाह करे कहा कि ऐसे से कौन विवाह करेगा जहां देखो तक लड़ने को तैयार है जहाँ देखो तुम फाड़े खड़ा जहां देखो तहकार दिखा रहा है इससे कौन विवाह करे लेकिन जो उसी स्वभाव के हैं, दूसरे है दूसरे लोग कही तो बहुत अच्छा जैसे हम कह मैं के माने क्या है मैं माने खाई मैं मैं दानों का पुत्री के मैंने अहंकार के पुत्री है। और रावण वो तो उसका विवाह किसके होना चाहिए अहंकार की पुत्री से होना चाहिए उसका विवाह तो बस सही हो गया वो उसी प्रकार से लाकर करके उसने अपनी पुत्री का मंदोदरी का विवाह कर दिया मंदोदरी वैसे जो है वो <coughs> जैसे बताया बहुत सुंदर भी थी और वैसे भगवान की भक्ति भी थी लेकिन देखो कहां से वो मैदानों की पुत्री हो गई और कहा से रावण के साथ उसका विवाह हो गया तो ये जो साहित्य अपने आध्यात्मिक तो साहित्य की रचना करने वाले हैं, वो सब योजना भी कुछ तो ऐसा ही हुआ भी और कुछ उसी प्रकार की योजना भी बना देती है वैसे बना दिया ये दिखाने के लिए कि नाम तो उसका है मंद उदरी जिसका जो उदर मंद हो जिसके पेट से जो पैदा हो तो राक्षसा ही पैदा है जैसी तो मंडोदरी लेकिन वो स्वभाव से भगवान की भक्त है पर तो स्वभाव अब भगवान की भक्त है और रावण भगवान का बात पूछते हैं कहीं एक घर में एक स्त्री एक पुरुष है पति पत्नी दोनों है कहीं पति भगवान का भक्त है कहीं पत्नी भगवान की भक्त है और दूसरा जो है जरा भौतिकवादी और जो जो भौतिकवादी है उस आध्यात्मिक व्यक्ति को धर्मात्मा व्यक्ति को मूर्ख समझता तमाम उदाहरण देता है और एक बात करते हैं तुम तो बेकार के आदमी और तुम तो आदरण करता है जब इस प्रकार की स्थिति आती है उस तो समय दोनों का निर्वाह कैसे हो लोग बार बार पूछते रहते हैं तो निर्वाह कैसे हो जैसे मंडली जो बस उदाहरण इसलिए ये सब साहित्य में अपने जो है अध्यात्म विद्यालय इनको सबको देखो तो उसी प्रकार की व्यवस्था करते रहते हैं सबके उदाहरण मिल जाए आपको जितने भी प्रश्न आते हैं उनका सबका समाधान मिल जाए मंदोदरी इस प्रकार से रावण का विवाह मैदान का कर गया सोई मैं दीन रावण जानी और हुई है जात यह जानकर जान कि ये निसाचरों का राजा बनेगा आगे चलकर के रावण और बड़ा शक्तिशाली होगा इसलिए इसके साथ विवाह कर दिया ऐसे आजकल भी देखते हैं भौतिकवादी लोग अपनी पुत्री को ले जाकर कहा ढूंढते घर कहाँ विवाह करें घर घर घूमते फिरेंगे और ऐसा पता लगाएंगे कि ऐसा कोई पुत्र मिले किसी के यहाँ जो खूब पैसा कमाता हो बाप उसके पास पैसा आ रहा हो और जिसके की घर में खूब नौकर लगे हुए हों बाप भारी मकान भी हो उसकी सवारियां भी खूब हों हम्म तो फिर ऐसे जब लड़के देख करके आएगा और उसे कह करके आएगा कि हमारी पुत्री को उससे गवाह हो तो घर में आकर के क्या बताएगा बहुत अच्छा अब हम दे बहुत अच्छा ठीक कैसा अपनी लड़की वहां जाएगी तो रानी की तरह से बैठे बैठे खाएगी न झाड़ू लगाने के जरूरत न कपड़ा धोने के जरूरत न खाना बनाने के जरूरत ऐसा घर देख करके आए हैं तो बस ये आदर्श हैं व्यक्ति के इस प्रकार के आदर्श मान्यताएं किस प्रकार की है? हैं ऐसी ही मान्यताएं हैं जैसे रावण के परिवार की मान्यता ये देख करके नहीं आए कि हम जिस पुत्र को देख करके आए हैं वो बड़ा सदाचारी है सात्विक स्वभाव का है भगवान का भक्त है ज्ञानवान है ये देख करके नहीं आये ये देख करके आए कि वो धन कितना कमा रहा है कितने कितनी भौतिक सुविधाएं कितनी इकट्ठे किए हुए बस ये देख करके आए पुत्री का विवाह उसी से है। कर आए तय कर करके आए अब उसके बाद में परिणाम कुछ भी हो बाद में फिर इस प्रकार से पता चला की उस लड़के ने जिसके पास इतना पैसा था उसने तो पहले ही से एक शादी कर रखी थी जो कि पता नहीं थी अब अगर उस लड़की शादी होकर के गई अब घर में उसका निर्वाह नहीं हो रहा झगड़ा के साथ शुरू होगा तो अब लोग बात क्या समझते हैं अरे धनी लोगों के पास वैसे तो होती है कई स्त्रियां क्या चिंता करते हैं देखो ये जीवन की रूपरेखा किस प्रकार की बनती है परिणाम ये सब किसका परिणाम है अब ये कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए कोई ऐसा छोड़े कि जैसा हम चाहे वैसे वैसा होता जैसा थे वो तो जैसी प्रवृत्ति व्यक्ति की होगी उसी के परिणाम स्वरूप उसका परिणाम होगा उसी प्रकार से चाहने से थोड़े होगा हम चाहेंगे धन तो हो लेकिन वो व्यक्ति जो धन के साथ साथ जो हो चाहे चोरी डाकर से धन लाता हो लेकिन हम ये चाहें कि वो व्यक्ति जैसा हम चाहें उतना ही भर करे। सो थोड़े वो अपने मन से भी तो बहुत शराब तो पी करके भी आएगा भेगड़ा भी करेगा तो उसे कौन रोकेगा सर तो ये देखते हैं कि फिर इस प्रकार से जो ये है ये रूपरेखा इस प्रकार से भौतिकवादी रूप में दीन नहीं आनी हुई है जातु जानी जातु कि जातु धानुपति होगा वो जातुधान निशाचर निशाचरों का राजा होकर के बनेगा इस भाव से लेकर की शादी क्रिया है हर्षित भय नारी भल पाई रावण भी खूब प्रसन्न हुआ कि बहुत अच्छी प्र... पत्नी प्राप्त हो गई सुंदर तो सुंदर थी और उसके बाद चूंकि वो भगवान की भक्ति थी इसलिए वो अपने धर्म को पार्थिव समझ तो बहुत अच्छा हो गया जैसे हम निशाचर उस प्रकार का निशाचरी सुभाष का नहीं है अब आगे रावण देखते हैं तो एक मंदोदरी थोड़ी वो फिर और बहुत सी विवाह और ढेरों करके लाता लेकिन वो देखता है हम चाय स्त्रियों के लिए हमें विवाह करके लेकिन हमारी पत्नी बहुत अच्छी है ये कहीं दूसरे पति की तरफ नहीं देखती है ऐसी बढ़िया पत्नी हमको प्राप्त हो गई अपनी पत्नी को बहुत बढ़िया कहता अब देखो प्रवृत्तियां कैसी हैं व्यक्ति चाहता कि हम चाहे जैसा करें लेकिन दूसरा न करें आजकल जो है वो दुकानों पर कारखानों में मालिक तो ये चाहेगा कि हम चाहे इसकी चोरी करें चाहे बिजली की चोरी करें चाहे काम की चोरी करें चाहे सरकार की टैक्स की चोरी करें लेकिन हमारे कारखाने में दुकान में जितने काम करे हुए सर बिल्कुल ईमानदार वो कोई चोरी करें ऐसा क्यों चाहते हैं जैसे वो सन चोर है वैसे चोर रखे भर्ती करें तो नहीं ये भौतिक जीवन की विडंबना है इस प्रकार की तो ये कहते हैं कि हर्षित भय नारे भर पाई और पुनः जो बंधु आय से जायी और गिर कूट एक सिंधु मझारी अब बताते हैं कि उसने ये तो, तो उसके बाद में दोनों पुत्रों का दोनों भाई जो थे कुंभकर्ण का भी और विभीषण के भी विवाह रावण ने कर दिया अब इतना शक्तिशाली था ही वो फिर उसने उनके अनुसार जैसे उनके लिए पत्नियां चाहिए फिर उस प्रकार की पत्नियों को लेकर के उनका व्यवस्था विस्तार कर दिया उनका सबका विस्तार यानी किया फिर उसके बाद लंका का विस्तार करते हैं देखो जिस लंका में जाकर के रामण का वास होता है उसका वर्णन करते हैं कैसे कैसे लंका ये कैसी है ये उस समय जब रामण ने ये सब तपस्या की और इतना शक्तिशाली हो गया कुबेर जो है लंका में ही रहता था और यक्ष लोग उसके सब उसकी जितनी प्रजाति सब यक्ष येच्छ थे का राजा हो करके राज कुबेर लंका का बास करता और लेकर के सेना और शक्ति कुबेर के ऊपर आक्रमण कर दिया युद्ध किया कुबेर को भगा दिया उनके सभ्यक्षों को भगा दिया ये बात यहाँ पे नहीं की गई है अन्य उसमें बाल्मीकि रामायण इत्यादि में इस प्रकार की कथा आती है जो उसके लंका के ऊपर कुबेर के ऊपर अपने भाई के ऊपर आक्रमण करके उसका सब छीन लिया उसको कहीं और दूसरी जगह ठिकाना नहीं मिला उसको ये दिखाई दिया कि हमारे पास जो है लंका है बहुत अच्छी है नगरी इसके चारों तरफ समुद्र भी है और इसके बाद उसके ऊपर पहाड़ पर्वत और इसके बनी बनाई इस प्रकार की लंका है ये तो इसमें इसकी अगर इसके ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं इससे सुंदर बढ़िया स्थान कोई नहीं मिलेगा ऐसे समझ किया और को बता दिया तो कहते हैं गिर त्रिकुट एक सिंधु मझारी समुद्र के बीच में त्रिकुट पर्वत और विधि निर्मित दुर्गम अति भारी रामण ने देखा ये तो बना बनाया विधाता का बना बनाया नेचुरल, ये किला है ये है और चारों तरफ इसके खाई है और सोई मैदान और बहुर समारा तो फिर रामण ने जब इसके ऊपर कब्जा कर लिया तो सोई मैदान और बहुर समारा मैदानों ने फिर उसको सबकी रचना की मैदानो कारीगर है का जो इंजीनियर है वो मैं। तो उसने फिर जिम्मेदारी ली रावण की कि ठीक है तुमने लंका के ऊपर कब्जा कर लिया अब इसको तुम्हारे रहने लायक मैं स्वयं बना दूंगा तो उसने उसको फिर रिपेयर किया फिर सब सड़कें वड़कें ठीक की मकान अकान सबके मरम्मत कराए पुताई उतई सबकी की गई रंगाई पुताई की गई सोने के सपने हुए उसके मकान दीवारा चीज हो सब चमाचान चम उसमें सब बरा रावण के लिए रहने के लिए और कनक रचित मणि भवन अतारा सोने के बने हुए तमाम नगर भर में भवन थे जिसमें के मणियां जड़ी हुई थी उन सब को उसने सबको ठीक करके रावण के रहने लायक बना दिया अब गोगावत जैसे अहिकुल वाता और अमरावत जैसे शक्र निवासा अब ये उदाहरण देते हैं कि देखो ये नगरी लंका नगरी जो है किस प्रकार की है एक तो जैसे की इंद्र की इंद्रपुरी और यह नागलोक में जो नागलोक की वो है अहिकुल वासा भोगावती नगरी कहलाती है तो नागलोक की पातालोक में जो नागलोक है उसकी नगरी भोगवती वो भी बड़ी समृद्ध है खूब धन संपत्ति से परिपूर्ण है जैसे अमेरिका हो अपने लिए वही पाताल लोग हो गया नीचे की तरफ का और उसमें जो भोगावती है वो भोगवती होगा भोग उसमें उपलब्ध हो और फिर वो कहते हैं अमरावती जब शक्र और अमरावती की तरह से जैसे जहां इंद्रवास करते हैं शक्र जैसे इंद्र वाले चक्र वो जहां बास उनका नगर का नाम अमरावती है इस प्रकार जैसे नगर इस प्रकार जो से जो ये एक एक सुंदर स्थान वैसे करके उसने रंगा वैसी ही सुंदर बना दिया सोने के भवन बदा दिए सब फुलवाड़ी बाग बगीचा बढ़िया सुंदर लगा दिए यह सब बन गया अब देखो यहाँ पर ये लंका का वर्णन है इस लंका के वर्णन को याद रखना चाहिए और फिर आप जनकपुरी का जो नगर है वो भी बहुत सुंदर है उसका भी वर्णन पढ़ो वहां तुलसी तो राशि कैसे वर्णन करते हैं अयोध्या नगरी भी बहुत सुंदर है ये तीन नगरियों का वर्णन रामचरितमानस में है और ये तीनों नगरिया जो है वह खूब समृद्ध है सब महिमावान है सबकी प्रशंसा नहीं मान्य कहना चाहिए सबकी प्रशंसा है लेकिन सबकी प्रशंसा अपने अपने ढंग की है एक ही नहीं कहते तीनों नगरिया बहुत अच्छी हैं, तीनों बहुत बढ़िया हैं, ऐसे नहीं है तीनों बहुत बढ़िया जरूर हैं, लेकिन अपने अपने ढंग की है इसलिए कहते हैं भोगावती जैसे अहिकुलवासा अमरावती जैसे शक्र निवासा और तीन के अधिक रम्य अति बंका कहते उनसे भी ज्यादा रम्य रम्य माने जहां पर रहने का मन करे वो रम्य है तो कहते हैं यहाँ तो रहने के लिए स्वर्ग से भी इंद्र लोक से भी कोई लौट करके अगर लंका में आ जाए तो उसका मन करे कि चलो हम तो और बढ़िया स्थान पर आ रहे हैं और भी यहाँ पे बात करने के लिए सुंदर स्थान है और जग विख्यात नाम लंका सारे संसारों में विख्यात उसका नाम है लंका खाई सिंधु गंभीर चारो और कहते हैं उसके चारों तरफ लंका के चारों तरफ खाई लेकिन खाई वैसे लिए बनाए जाते हैं आपने देखा हो दिल्ली का किला है या आपने देखा हो इसका आगरे का किला तो आप देखोगे किला कि जहाँ है उन किले के चारों तरफ एक नहर जैसी खाई जैसी बना दी जाती है आजकल तो पानी वाली उसमें होता नहीं था पहले उसमें खूब पानी भर दिया है अब पानी भर गया है इसके माने की को कोई दीवाल तक जा ना सके कोई आवे दीवाल को तोड़े भीतर घुसे न जा सके इसलिए वो खाएंगे वो पड़ती थी अब यहाँ इतना बड़ा लंका टापू का पूरा एक किले के समान हो गया उसके भीतर सब रहते हैं और चारों तरफ समुद्र समुद्र भरा हुआ तो वो अपने आप खाई काम कर रहा है आपको समुद्र पार करके के, के लिए लंका तक प्रवेश करे उसके लिए मुश्किल पड़ेगा खाए सिंधु सिंधु की खाएं और गंभीर यदि तो गहरी खाई हो गयी तो समुद्र की खाई पर क्या कहना और चारों दृश्य फेरे चारों तरफ वो खाई बनी हुई है और कनक कोट मण खच दृढ़ और उसके ऊपर जो किले जो है वो हो सोने की दीवालें बनी हुई है कोट बने बुर्ज किले के चारों तरफ जो गोल गोल बुर्ज बना दिए जाते हैं ऊंचे ऊंचे वो बना दिए गए सब सोने के बने हुए हैं और वर्ण जाए बनाओ इतनी सुंदर नगरी है उसका क्या वर्णन किया जाए हर प्रेत जेहि कल्प जो जात धानुपति हर कल्प में जब निशाक्षर राज तो करता है सूर्य प्रताप ये तुलबल तल समेत बस सोई फिर वो निशाचर वहीं पर बास करता है सूर मैंने बड़ा बहादुर प्रतापी तेजस्वी अतुल बल जिसकी बल की, की कोई सीमा नहीं होता ऐसा बलवान दल समेत अपने निशाचर तक साथियों को लेकर इकट्ठे हो करके फिर वहीं बास करता है इस प्रकार से वो लंका की महिमा होगी कैसी सुंदर लंका थी उसी में जाकर के और बास करने लगा अब ये जो प्रतीक है वो भी बीच बीच में याद रख सकते हैं आप कि रावण जो है वो हो मोह है कुंभकरण अभिमान है विभीषण जो है वो जीव है जीव मोह और अभिमान के बस में है एक अवस्था वो है जब विभीषण उनके साथ रहता है और फिर उन दोनों को छोड़ के भगवान के शरण में आ जाता है तब वो मोह को छोड़ देता है अभिमान को छोड़ देता है उनसे अलग हो जाता है भगवान के शरण में आ जाता है ये जीव की दो तो अवस्थाएं है और ये लंका जो है वो देहाभिमान शरीर बात काम करता है सर शरीर में बात करता है बस ये शरीर जो है ये है जो शरीर का है शरीर का अभिमान लंका है शरीर नहीं शरीर जो तो है ज्ञानियों का भी है ज्ञानियों का भी शरीर लेकिन शरीर का जो अभिमान है देहाभिमान के मैं शरीर हूं इसका नाम इस भाव का विमति का नाम लंका है आगे देखते थे रहे तहाँ निशर भटि रे ते सब सुरन समर सिंह रे अब तहाँ रहहीं सक्र के प्रेरे रक्षक कोटि यक्षपति के रे दसमुख कतम खबरीय पाई सेन साज गए पराई, फिर सब नगर दसानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेखा सुंदर सहजय अग में अनुमानी कहाँ रावण रज रजधानी जे जस जोग जो बाटि गृह दीने जोग सुके सकल रजनी चर कीने एक बार कुबेर पर धाबा भगजान जीत लय आवा कौतुक कैलास पुनीस जाए उठाए कैलाश उठाए मनु कौ निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए शियापुर रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय की रहे कहा निर्य भटभारे सब स्वर्ण समर संघारे पहले वहाँ पे जो निशाचर पूर्व विकल्प के निशाचर सब रहते थे उन सबको लंका में देवताओं ने सबको मार दिया खत्म हो गए तुम्हारे तो निशाचर कोई बात नहीं करते थे लंका में अब कहाँ रहे शक्र के पेरे रक्षक कोटि जक्षपति केरे अब वहाँ पर तो श्रीलंका में कौन रह रहे थे सक्र के पेरे इंद्र ने उनको बसा दिया था के माने कुबेर को वहाँ बसा दिया था रक्षक कोटि जो कुबेर के जो बहुत से रक्षक थे उन्हीं को वहाँ इंद्र ने बसा दिया था प्राण की कथा के अनुसार कुबेर ने जब ब्रह्मा जी की तुम सेवा की तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से भी इनकी कुबेर की मित्रता करा दी तो कुबेर ने भी इंद्र ने भी कुबेर के साथ मित्रता निभाई तो ये कहा कि अच्छा तुमको रहने के लिए हम व्यवस्था बढ़िया बना देते हैं तुम लंका में तुम रखो और वहां जो साचर हैं, उनको सबको हम बना देते हैं तो रावण जब तक पैदा नहीं हुआ था तो उस समय जो कुछ भी पहले के थे वो सब इंद्र ने भगा दिए थे वहां से मार दिए थे और कुबेर को वहां को बसा दिया था उनके रक्षकों को बसा दिया था वो सब वहां बास कर रहे थे दस मुझ को कबर सिपाही से सेन साज कर घेर से जायी रावण ने जब ये खबर पाई तो उनको सबको सेना सब घेर करके और उसमें जो है उनको फिर उनसे लड़ा और सबको घेर करके क्या किया कि कि वो जब देखा रावण बड़ी भारी सेना लेकर के आ गया है तो यक्ष लोग भाग ले गए देख बिकट भट बड़े कटकाई देखा कि रामण बड़ा शक्तिशाली बड़ी बड़ी इसकी सेना है यक्ष जीव लय गए पर आई वो यक्ष लोग अपना जान लेकर के भाग गए लंका खाली हो गई थी तो फिर सरनगर नगर ने देखा उसके बाद राम ने सारा नगर घूम करके देखा तो उसे दिखाई दिया कि गये गय सोच मैंने उसको पहले ये सोच था कि हम कहाँ रहे इतने महान शक्तिशाली हम हैं इतनी हमने तपस्या की है इतने श्रेष्ठ हम हैं तो हमारे रहने के योग्य स्थान कौन सा हो सकता है तो इस विचार में लगा हुआ था जब लंका को देखा उसने और मैं दानों ने उसको समाज समूह के खूब सुंदर बना दिया तो उसने देखा कि हाँ अच्छी है तो उसका ये सोच मिट गया रहने का कि रहने की व्यवस्था कहाँ होगी तो उसकी हल हो गई समस्या इसलिए सोच गया गये उस सोच सुख भयका सुंदर सहज अगम अनुमानी इन कहा रावण रजनदानी उसने उसको सुंदर सहज समझ करके कहा कि बहुत सुंदर है सुरक्षित भी है किला जैसा है बस इन कहा रावण रजनानी रावण ने उसी को अपना राजधानी बना दिया मैंने लंका में वास करने लगा और जेही जस जोग बाट्रह जी ने वहां पर जैसे घर थे राजमहल था राजमहल से मिले हुए मंत्रियों के भी मकान थे भाइयों के लिए भी मकान थे तो उसने सब जो जिसमें जितने मकान बने हुए थे लंगाबाद में अब जैसा पूरा का पूरा नगर ही खाली हो जाए